श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद उनतीस दक्षिणेश्वर में श्री कृष्ण तथा ब्राह्म भक्त प्रेम तत्व कुछ देर बाद कलकत्ते से कुछ पुराने ब्राह्म भक्त आ पहुँचे उनमें एक श्री ठाकुर दास सेन भी थे कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ है श्री कृष्ण अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं सहास्यवधन बालक किसी मूर्ति उत्तराश्य होकर बैठे हैं ब्राह्म भक्तों के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं श्री कृष्ण ब्राह्म तथा दूसरे भक्तों से तुम लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हो पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है प्रेम चैतन्य देव को हुआ था प्रेम के दो लक्षण हैं पहला संसार भूल जाता है ईश्वर पर इतना प्यार होता है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता चैतन्य देव वन देख वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है उस पर भी ममता नहीं रह जाती देहात्मबोध समूल नष्ट हो जाता है ईश्वर के दर्शन हुए बिना प्रेम नहीं होता ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं जिसके भीतर अनुराग के ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहे हैं उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में अधिक देर नहीं है अनुराग के ऐश्वर्य क्या है सुनोगे विवेक वैराग्य जीवों पर दया साधु सेवा साधु संग ईश्वर का नाम गुण कीर्तन सत्य वचन यह सब अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर के घर की दशा देख कर यह बात समझ में आ जाती है पहले घास पुश की कटाई होती है घर का जाला झाड़ा जाता है घर बुहारा जाता है बाबू खुद अपने यहाँ से दरी हुक्का वगैरह भेज देते हैं यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं एक भक्त क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए श्री रामपुर वह भी एक रास्ता है विचार मार्ग भक्ति मार्ग से अंतरिंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है जिस रोज़ लड़का मर जाता है उस रोज़ क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है एक भक्त उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं